और भावना में पूजा से थोड़ा वेद में भी प्रवेश करते हैं भजन गंगा के साथ वेद गंगा भी है दोनों का अमृत हम पान कर रहे हैं बहुत सुंदर बात कही है लेकिन कभी कभी हम कृपा की का गलत अर्थ लगा लेते हैं और असावधान हो जाते हैं वीर ने कहा कि चौरासी लाख योनिया एक पाठशाला का पाठ्यक्रम है अध्याय जिन्हें जीव प्रत्येक योनी में जीता हुआ आगे बढ़ता है आत्मा ही आचार्य है जो पढ़ाता है टीचर है अध्यापक है और इस प्रकार इन योनियों को पढ़ने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए पूर्ण परीक्षा के लिए वो मनुष्य की योनि में आता है वही अध्यापक जो चौरासी लाख अध्याय पढ़ाते समय गाइड है गुरु है राह दिखा रहा है मनुष्य की योनि में क्योंकि परीक्षा की घड़ी है वो एग्जामिनर बन जाता है आ? वो एग्जामिनर है इन्विजिलेटर है जो लड़के भूल जाते हैं वो समझते हैं वो आजाद हो गए अब अगर गलती भी करेंगे तो कान थोड़े ना पकड़ेगा वो इसे छूट समझ लेते हैं परंतु तो क्या ये छूट है ये सच है कि क्लास में जब हम गलती करते थे तो हमें बताता था समझाता था डांटता था लेकिन इम्तहान में तो वो एग्जामिनर है तो बहुत से अज्ञानी जाने से छूट समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि अगर पर्चे गलत हुए या तुमने सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर चौरासी लाख अध्याय पढ़ने जाना होगा ये छूट नहीं है ये भ्रम है हमारी जैसे इम्तहान में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दोनों ही स्कूल देता है यहां भी प्रकृति ही देती है पाठशाला है और आत्मा इन्विजिलेटर देता है वही शरीर रूपी पुस्तक उत्तर पुस्तिका और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र लाता है न मैं पर परिस्थितियां बना पाता हूं न सुधार पाता हूं वही लाता कुदरती लाती नारायण ही लाते है प्रश्नों के उत्तर दो पास हो जाओ तो अनंत की राह मोक्ष फल मिल जाएगा और इसे तुम छूट मान लो तो भाई जी लो एक मनुष्य की यूनिवर फिर चौरासी लाख पढ़ने चलना मर्जी तुम्हारी कृपा का गलत अर्थ है वो तो अतिशय कृपालु और दयालु हैं, उनकी दया की क्या बात करनी मैं स्वयं अपने पे कृपा कब करूंगा बात तो इतनी सी है कि मैं अपने पे दया कब करूंगा कि नहीं मेरी मुझ पे दया यह है कि ईमानदारी से प्रश्नों के उत्तर दो पास होके दिखाना है जो आप पास ना हुए तो चौरासी लाख अध्याय पढ़ने फिर जाना होगा और यही सनातन धर्म की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं कि चौरासी लाख जन्म भोग के आएगा तो पहला जन्म उस घर में पाएगा जहां चौरासी लाख दिन छूत वास करेगी अर्थात किसी अज्ञानी के घर उत्पन्न होगा वो इतनी जल्दी इम्तहान के योग्य भी नहीं होगा आपके घर में भी जब लड़का पैदा होता है तो आप बारह दिन का सूतक बरहा मनाते हैं क्या कि ये कुछ नंबरों से फेल हो गया था हमारा ही पूर्वज है तो इसलिए बारह जन्म बारह योनियों में जन्म लेकर प्रायश्चित करके ये लौट रहा है इसलिए बारह दिन का छूट मना हो मनाओ और जब वो घर में ही मर जाता है तो क्या कहते क्या इस एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और बरहा में जोड़ो और इसकी तेरह ही मनवा दो तो बहुत से लोग समझते हैं कि वो देखता नहीं है कोई कुछ बोलता नहीं है तो जैसे चाहो जी लो ना ये कृपा नहीं ये भ्रम है आपका एग्जामिनेशन हाल में बैठे हैं एग्जामिनर कान नहीं पकड़ेगा सवाल के जवाब दे अथवा न दे क्योंकि अब तो रिजल्ट आना है तो अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी पापी तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं कहा यह ना कोई आगे है बढ़ता है न पीछे हटता है एग्जामिनेशन हाल में न तो उत्तर पुस्तिका तुम्हारी प्रॉपर्टी है न प्रश्न पत्र इसीलिए चिता की लकड़ियों पर हर कोई बराबर होते हैं सब सब छोड़ के चले जाते हैं खाली एग्जामिनेशन हाल ही तो है यहां से तू क्या उठा के ले जाएगा लेकिन मेरी अंधथा मेरा ज्ञान जब मेरा पीछा करता है तो मैं इसे नहीं समझ पाता हूं और बहुत सारे ऐसे कार्य कर बैठता हूं और जब लगता है कि किसी ने नहीं देखा तो वो साहस बन जाते हैं और बड़े पाप की प्रेरणा देने लगते हैं लेकिन ये झूठ नहीं है ये असत्य है ये झूठ है हमें बड़ी गंभीरता से अपने को पढ़ना होगा जरा सा चूके और भटक गए पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे कि जब मानवता हमारी दृष्टि से उज्जल हो जाती है तो हम इंसानियत की बात भले करें इंसानियत का नाम भले लें लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है और उसमें हमने उदाहरण में लिया भी था कि गुरु नानक तो गाते रहे एक नूर से सब जब उपजे कौन भले को मंदे नानक कुदरत दे सब बंदे गुरु नानक ये गाते रहे लेकिन अकाल तख्त जब एक संप्रदाय बन गया है तो क्या वो कुदरत के सब बंदे मानेगा ना संत भिंडरा वाले को संत घोषित करेगा और पूछा कि क्या गुरु नानक में भिंडरा वाले बोले जी इसने कौम के लिए इतना काम किया है इंसानियत चूले में जाए कौम के लिए किया है देखा जब दृष्टि कौम पे आके टिकी तो इंसान मर गया फिर कोई धर्म आपका बाकी इंसान का नहीं रहा आप कौम के बंदे हो गए और जरा अपनी अपनी सोचो मेरा घर मेरे बच्चे मेरी जात मेरा परिवार तुम्हारे में इंसान अब रहा कहा और वे कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नाचते जो यहां से निकल गया वो दूर दूर तक भटक गया फिर वो अपने भी करीब नहीं हो सकता राह क्या पाएगा सोचो इस बात को मैं अपनों के लिए गैरों के साथ कोई भी झूठ कपट कर सकता हूं क्या इंसान जिंदा है या इंसान मर गया बताओ मुझे इसीलिए गुरुकुल की शिक्षा में ये जो आरंभ का है गुरुकुल में प्रवेश पाते ही जो ऋषि हम पढ़ाते हैं यज्ञोपवीत के साथ वो क्या अमृत पिला रहे हैं कि कभी मत भूलना कि तू इंसान है आज सारे ग्रंथी गा तो लेंगे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे नानक कुदरत दे सब बंदे लेकिन भले नो गा लेकिन गाएंगे खाली एक नूर से सब सिख उपजे कौन भले को बंदे नानक सिखी तेरे बंदे बाकी बंदे थोड़े ना आज कौन की बात है इंसानियत की नहीं है यह बहुत समझ रहे हैं। एक उदाहरण है हमें समझना है कि क्यों बार बार वेद मुझको मेरी जड़ों का परिचय देते हैं क्यों बार बार मुझे उस मट्टी से उठता हुआ दिखाते हैं कारण ज्ञान ज्ञान यदि जड़ों से जुड़ता है सत्य और विनम्रता से जुड़ता है ज्ञान यदि आदमी की जड़ों से और सत्य से जुड़ता है तो वो विनम्र ऋषत्व को उत्पन्न करता है और यही ज्ञान यही ज्ञान यदि जड़ों को नहीं खोज पाता है तो ऋषि के स्थान पर हमें ज्ञानी महाज्ञानी रावण बना देता है और हर रावण को अपयश और कलंक की मौत ही मरना पड़ता है और यही हमारा मुकद्दर होगा यही हमारा भाग्य बनेगा गोविंद हैरी और इसे हमको बहुत अच्छी प्रकार समझना है कि ज्ञान जब विनम्रता से और अंतर के सत्य से जुड़कर आया है तो वो ज्ञान मुझे ऋषा तो देता है एक ऐसे ऋषि का रूप जो नारायण के चरणों में अर्पित होते हैं और नारायण उनका सम्मान भी करते हैं स्वयं पधारकर और नारायण भी झुकते हैं उनके सामने कि जहाँ देवत्व भी झुक जाए एक ज्ञान का वो स्तर है और दूसरा स्तर महाज्ञानी रावण का है कि सारा ज्ञान उसके दम्भ कलंक और पाप का कारण उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है आज के ब्रह्म सूत्र को खोल लो बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं गोविंद बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं स्वामी जी घर गर गृहस्थी भी करनी पड़ती है स्वामी जी घर परिवार भी करना पड़ता है स्वामी जी पेट के लिए लोग सब करते हैं और आज तक पेट परमेश्वर ही सबका भरता है किसी एक इस विद्वान ने किसी एक ने शरीर का एक कोष नहीं बनाया भोजन से रख के एक बूंद बनानी इसे नहीं आई फिर भी इसको दम रावण का दम्भ रहा कि स्वामी जी पेट के लिए झूठ कपट तो करना ही पड़ता है अंधता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है खोले आज का ब्रह्मसूत्र कह रहे हैं संभोग प्राप्ति रिति चिन्ह वैशेष्यात वैशेष्यात यह आज का ब्रह्म सूत्र है संभोग प्राप्ति प्राप्ति ही इति चिन्ह वही शेषया ब्रह्म सूत्र है कि बस जीवन भोगों के साथ जुड़ने क्या नाम है भोगों की प्राप्ति हो जाए मुझे इति बस यही सब कुछ है यही सब अंत है चेना ये सत्य नहीं है झूठ है ये असत्य है जो संभोगों के लिए को ही मनुष्य की योनि मानते हैं वे पशु से भी निकृष्ट जीवन जीते हैं यदि वो कहते हैं कि वो मनुष्य हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल में समाये हुए हैं संभ भोगादिकों के लिए पशु चीता है और उसे कोई लंबी चिंता व्यथा कथा नहीं होती वो उनको बटोरने में उम्र भी नहीं गवाता और फिर भी उसे सभी भोग मिल ही जाते हैं तो आदमी की योनि अच्छी कि पशु की उम्र तमाम तुम बटोरते रहे ये इकट्ठा हो जाए तो मैं सुख से जीऊं फिर भागना शुरू किए वो हो जाए तो मैं सुख से जीऊं तो मैंने उससे पूछा कि उम्र तो सारी जा रही तेरी खाली बटोरने में अरे तू सुख से कब जिएगा और वो भागता रहा बटोरता रहा एक मंजिल और हो जाए तो सबको आराम हो जाएगा बढ़िया डल्लभ के गद्दे भी लग ले आया सारे ऐशो आराम की चीज ले आया और फिर वो मुझे बियाबान बांग में चिता की लकड़ियों पर लेटा मिला मैंने क्या क्या यहां सुखों को भोग रहा है तू कु को सूकर को किसी भी पशु को क्या आपने इसी तरह संभोगों को बटोरते देखा है उसके पीछे अपनी उम्र दबाते देखा है और कहते हो कि तुम बहुत समझदार हो कहते हो कि तुम बहुत ज्ञानी हो कहते हो कि तुम ईश्वर को भी पाठ पढ़ा सकते हो मैं पूछता हूं कि क्या पशु जितनी भी समझदारी है तुम में एक सवाल है मेरा जिस ब्रह्मसूत्र से उभर कर आया है कि कौन सी समझदारी थी जो तुम जीए जाते थे कोई स्तर तुम्हारा पशु से ऊपर था अथवा उससे नीचे ही तुमने मनुष्य की योनि को रखा इसीलिए वेद और ब्रह्म सूत्र चाहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ जाओ एक बरस आपका चिंता में गया हाय ये हो जाए और फलाना कर ले और इससे ऐसा कर ले और ये हो जाए और वो हो जाए और साल भर तुम चिंता और तनाव में साल तो गंवा है अगर वो हो भी गया तो तुम्हारा शरीर इस काबिल नहीं कि तुम उसे भोग सको क्योंकि चिंता में दुख और तनाव में तुम अस्पताल में जो जा पहुंचे थे क्या जानवर भी ऐसा करते हैं बताओ मुझे तो कहा संभोग प्राप्ति इति बस भोगों की प्राप्ति के लिए ही भटकते रहना उसके पीछे दौड़ते रहना वैशेष या उसी को सारी विशेषता मानना सब कुछ मानना यह मनुष्य की योनि नहीं पशु की भी से भी निकृष्ट कोई पिशाच की अवस्था हो सकती है भले वो अपने आप को मनुष्य मानता हो अपने को बड़ा समझदार मानता हो ये ज्ञान तो उसे रावण की गति देने वाला है और आज हम सब लोग क्या करते हैं सुबह से शाम तक पूछ डालें अपने आप से हम पूछें तो सही कि हम हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं वैशेष याद बोले सत्य तो आज भी वही खड़ा है कि वही मट्टी से से मेरे तन में बूंद रक्त की बना रहा है वही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है और क्योंकि उसी को सब कुछ करना था इसीलिए सर कंधे से ऊपर रखा था पेट में नहीं डाल दिया था और मैं सिर्फ पेट में सर डाल करके इसी को मनुष्य की योनि बनाए बैठा हूं हाय मेरा पेट और भरता फिर वही है तो इस असत्य और अज्ञान को जीना और फिर कहना कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान और समझदार हूं अपनी मूर्खता का इससे बड़ा डंका और क्या कोई बजाएगा और आज की रिचा खोलूं? वो क्या कह रहा है याद करो कि तुम 11 बरस के लड़के हो गुरुकुल में हो और वेद के द्वारा वेद पहले ज्ञान में तुमको तुम्हारी जड़ों से जोड़ रहे हैं कि मनुष्य के घर जन्म लेने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि तुम मनुष्य हो गए मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वो मनुष्यत्व को उस ज्ञान को प्राप्त हो जाए ह्यूमन रियलाइज्ड इस ह्यूमन जब तक मनुष्य मनुष्यत्व को नहीं पाता वो प्रेत और पिशाच से भी निकृष्ट जीता है और मानता है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है उसके जैसा कारीगर तो कोई है ही नहीं और इसी अंधता को जीता अंध योनियों में भटकने चला जाता है ये जन्म भी व्यर्थ जाता है जन-जन जन्मांतरों के पुण्य लेकर जो मनुष्य की योनी पाई है ये उन पुण्यों का भी नाश करके भटकने चला जाता है ये गति होती है इसकी तो कहा लेकिन वेद में मैं उस बालक को उसकी जड़ों से जोड़ रहा हूं क्यों जोड़ रहा हूं कि जो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा उसके लिए मनुष्य की योनि पीड़ाओं का घर है ये चिंता वो चिंता ये हाँ इसी में भटकेगा और यदि अपनी जड़ों से जुड़ गया तो इस मनुष्य की योनि में वो वैकुंठ जिएगा वो स्वर्ग जिएगा इसीलिए तीन तागों का जनेऊ है उसके बाद वेद में जीवन यज्ञ को पढ़ाने की बात है हाउ ही इज बींग ब्रॉट अपचर एंड आत्मन वो कैसे ला रहे हैं उसको वो उन सबको पढ़ता है और जानता है लेकिन आज आधुनिक शिक्षा में नया जनेऊ है लॉर्ड मैकाले का सारी शिक्षा में भारत की अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस या सुविधा ये नया जनेऊ है लेकिन उस जनेऊ के साथ मैं उसे क्या पढ़ा रहा हूं यज्ञोपवीत के साथ उन तीन तारों के साथ खोलने ऋचा तथा तदस्तु सोनपाह सखे व जिन तथा कृणु यथात उष्मीष्ट ये आज की ऋचा है और हमारे ऋषि हैं आजीर्गति सुना शेप ऋग्वेद के ऋषियों के क्रम में हम बराबर पढ़ते आ रहे हैं कह रहे तद माने इस भांति तथास्तु स्तु अर्थात हमको उस सत्य में स्थापित करो सोमपा ज्योतियों का अमृत ज्योतियों का पान करा करके सोम माने अमर रश्मियां यज्ञ की ज्वालाय दीप्तियां जो अजर अमर बनाती हैं जो आवागमन से मुक्त करती हैं वो यज्ञ जो आत्मा के रूप में हम सब में प्रज्वलित है जिसके कारण हर सांस जीवन का प्रत्येक क्षण एवं ऊषमा है कहा तदा तदस्तु सोमपाहा सखे वज्रिन तथा किणु यथाहता ऊष्मीष्ट कि तथा हमें इसी सत्य में नित्य स्थापित करो सोपा ज्योतियों का पान कराकर हे आत्मा हे सखे हे घटघटवासी वज्रिंद तथा कृणु और उन्हीं हमको वज्रिंद अर्थात वज्र के समान अजर अमर बना करके तथा माने स्थापित करो कृणु माने करो यथाथा उष्म ष्ट है ना यहां संधि विछेद हो जाएगा उष्म जो है तो जाएगा उष्म तो कहा कैसे करो यथा जिस भांति ता तुम इस शरीर को ऊष्मा दे रहे हो सांसें धड़कने और क्षण प्रदान कर रहे हो उसी प्रकार जो हमारा इष्ट है अर्थात आत्म प्राप्ति का लक्ष्य है हे गोविंद हमें उसी में स्थापित करो अब न भटके हम अब न पापों की ओर आकृष्ट हो हम ये आत्मा हम आप ही में स्थापित हो हम आप ही में समाये और आप ही से हम अनंत की राह लें, हम फिर फेल ना हो फिर बारही तेरह ना हो हम पित्र से नहीं देव अर्थात आत्मरूपी ज्ञान से अनंत ज्योति बन हे अनंत आप ही से तदस्त हापी से तदस्तु आपके जैसा तदरूप होते हुए आप ही के रूप में अपने रूप को मिठाते हुए हे गोविंद हम बढ़ते चले जाए ये जन्म हमारा सर्वनाश को ना जाए अपने वेद पढ़े हैं हम जानते हैं हम अपने आप को पहचानते हैं हम अंधे धृतराष्ट्र की जिंदगी अब न और न जी ये मकान तो अर्थी के बाहर निकलते ही मुझसे छूट जाएगा फिर जिस गली से कंधों पे उठ के चलूंगा वो गलियां छूट जाएंगी मेरी नहीं रहेंगे चिता की लकड़ियों पर ये शरीर भी भस्म हो जाएगा सारे नाते रिश्ते सब कुछ तो मिट जाएगा जब जाना निश्चित है तो मृत्यु को नकार करके झूठे दम्ब कपट और पाप न जिए हम हम इस सत्य को सदा याद रखें कि जब जाना ही है तो हम आप से जुड़कर अनंत की राह क्यों ना जाएं? मनुष्य की योनी है हमें अवसर मिला है हम इस दिव्य अवसर को क्यों गंवाए तो यही यहां कह रहे हैं तथा तद और तब इस प्रकार तद आप ही में निरूपित होते हुए सोमपा आपकी अमर ज्योतियों के साथ जुड़ते हुए कैसे जुड़ते हुए जैसे आपने भस्मी के कणों से यज्ञों के द्वारा ज्योतियों के द्वारा अन्य आन रूप दिया और आज भी मेरे तन की ऊषमा हे गोविंद आप है तो हम इस सत्य को कभी ना भुलाए कि आज तुम सांस न बनो धड़कन ना बनो मेरे जीवन का अगला क्षण न बनो तो हम इसी किसी को एक क्षण जीवन बनाना आधा भी तो नहीं है और जब ये सत्य है और ये भी सच है कि कल सब छूट जाएगा मुझे मरना है तो मौत भी हो तो गोविंद आप में क्यों ना हो आपसे हटके कटके मैं भटकने क्यों जाऊं यदि मुझमें थोड़ी सी भी बुद्धि और विवेक है जरा सी भी है तो गोविंद जब जाना आशा निश्चित है कि मुझे जाना होगा तो मैं झूठ में पाप में कपट में मैं मेरों में मनुष्यता से नीचे गिरकर तथा कथित जातियों बिरादरियों अपनों पर मर के मैं भटकने क्यों जाऊं सब में आपका भाव क्यों ना लाऊ में क्या आप ही तो मुझ में हैं आप ही तो हर घट में व्याप्त हैं तो आत्मभाव से मैं जीता हुआ हे आत्मा इस ऋचा को हमने पढ़ा है कि कर्ण बण खा के घायल पड़ा है कृष्ण और अर्जुन उसके परीक्षा लेने गए हैं उस अवस्था में भी वो अपने दांत का सोना निकाल करके छद्म वेश धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है और कहता है गोविंद रूप भर के क्यों आए क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं गोविंद मैं आपका आनंद भक्त हूं तो भगवान अपने रूप में प्रकट हो जाते जानते कि हुए अर्जुन या ब्राह्मण वेश में आए हैं फिर भी तूने दान किया कहा गोविंद आप चाहो आपकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता आप सबके दाता हो नारायण आप इच्छा करो तो ये कर्ण इतना अभागा तो नहीं कि ये उसे पूरा न कर पाए तो कहा कृष्ण ने कहा कर्ण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं बहुत प्रसन्न तुम मांगो मुझसे आज तुम कुछ मर मांगो तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दू और रोते हुए अर्जुन ने कहा कि हम पांचों पांडव आप ही को अपना अग्रज मान के जिए आप कुछ भी मांग लीजिए गोविंद तो सामने खड़े हैं तो जानते हो कर्ण ने क्या मांगा कर्ण ने कहा नारायण मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आपसे कुछ नहीं मांगूंगा लेकिन एक नियम जो आपने सारे वेदों में बना रखा है गोविंद वो तो मैं मांग सकता हूं जो सब ऋषि मांगते रहे बोले क्या बोले कहा नारायण मेरी चिता वहां जले जहां किसी की आज तक चिता जली ही ना हो स्त रह गए भगवान अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने कहा कि मैं सारे भूमंडल में देखता हूं तो हंसे कहा पृथ्वी पर कोई स्थान ऐसा नहीं है अर्जुन जहां कभी किसी की चिता जली ना तुम नहीं जानते कर्ण ने क्या मांगा है सारे योगी तपस्वी और ऋषिधन भी मुझसे यही मांगते हैं और मैं उन्हें यही देता हूं और कहा कर्ण तथा ऐसा ही यहां शब्द आए ना तथा तदस्तु तो तद तथास्तु शब्द है तथा स्तु और नारायण ने अपनी हथेलियों पे कर्ण को उठाया और कर्ण की चिता उनके हाथों में जली और कर्ण ज्योति बनकर गोविंद में विलीन हो दो रास्ते हैं बोल कौन लेना है दम का झूठ का कपट का खींच का भेदभाव का मिथ्या विमान का तो वो पितृयान होगा चिता की लकड़ियां होंगी एक गोविंद का एक नारायण का तो वही ये ऋषा है जो तुम्हें राह बता रहे है। तथा तदस्तु सोम पाहा निरंतर आप ही में स्थापित होते हुए आप ही में तद्रूपता अपने रूप गवाते हुए सोमपा हे कृष्ण आपकी ही भक्तिमय इन ज्योतियों का इस समर्पण की का और आत्म ज्वालाओं का वर्णन करते हुए इनका अमृत पीते हुए वज्रिंग अपने को पुष्ट करें अपने के संकल्पों को मजबूत करते हुए स्वयं को मजबूत बनाते हुए और आप ही में डूबते हुए तथा कृणु तद्रुपता पाते हुए यथा ता उसमस ईस्टाई इसी प्रकार तुझमें तेरी इन ज्योतियों में इस गर्माहट में जिसमें हम जीवित हैं हे नारायण हम इसी में मिलते चले जाएं, अब और न भटकें अब और न कोई कपट हो और और न हमारे जीवन में कोई भटकाव हो मैं आप से अलग क्यों रहूं जबकि आप मुझसे अलग कभी हटते ही नहीं हैं जिस योनि में जाता हूं आप फिर मेरा वर्ण करने आते हैं तो आपका प्यार आप मुझे छोड़ते नहीं अब मेरी बुद्धि मानी कि मैं आप ही को छोड़ के सदा जिया आप हर सांस मुझे देते रहे आप मेरी जूठन को रख में बदलते रहे और मैं हमेशा मैं करता हूं मैं इस दम्ब से जुड़ा रहा गोविंद आपसे कभी नहीं जुड़ पाया सारा आप बने रहे और सहारा मैं ईर्षा से द्वेष से दंभ से भेदभाव से कपट जगत से लिता रहा अब ऐसा ना हो नारायण मैं आप में वास करूं यह आज की ऋचा है बताओ इसमें क्या मुश्किल है जो तुम धारण नहीं कर सकते यदि सब में मेरा नारायण भाव रहेगा तो हर ओर से मुझे क्या मिलेगा उनके रूप का दर्शन रोमांच असीम सुख और मन की शांति और सब में नारायण भाव नहीं सबका भाव रहेगा तो हर एक से मुझे क्या मिलेगी अशांति चिंता देश और आने वाले कल के हर क्षण का भय दोनों में कौन अच्छा और कहते हो कि स्वामी जी प्रैक्टिकल नहीं है झूठ खपट ड़ी हुई मवाद के जैसी जिंदगी जीना प्रैक्टिकल है और उसको अपने में बसाकर अपने कर्तव्यों को करते हुए फल बू जाने जे विधि राखे ताहि विधि रही हो इसमें क्या बुरा है इसे इम प्रैक्टिकल बताते हैं बड़ी अजीब बात है कि जो सरल सरस मोहक और हर क्षण का सुख देने वाला है हर क्षण गोविंद में बसाने वाला है उस भाव के साथ मैं जीना नहीं चाहता हूं मैं झूठ और कपट के साथ ही क्यों जीना चाहता हूं और इसी को हम भगवान राम की कथा में भी पढ़ रहे हैं अब हम दूसरा पक्ष ले रहे हैं उलस्त ऋषि हैं माने तीव्रता से गतिमान रहना देखो जो आपका तथा कथित स्वामी जी स्वभाव है वही बता रहा मन है कि टिकता नहीं है पुलस्थ है अभी प्रवचन में भी सौ जगह घूम आता है कल्पनाओं में पुलस्थ है मन क्यों कुछ गलत तो नहीं कह रहा मन पुलस्त है कोई बात कर रहा है और मन कहीं और खड़ा है सुना ही नहीं पड़ा विश्रवा हो गया बहिरा हो गया फिर पूछता है क्या कहा आपने क्योंकि मन तो पुलस्त था अब कान सुने कहा से देखो किसकी कहानी है ये कौन है ये पात्र इसमें पूछो अपने से जब जब मन पुलस्त होता है कान की अवस्था विश्रवा होती है तो पुलस के बेटे यहां विश्रवा ऋषि है पुलस मुनि हैं, उनके बेटे विश्रवा हैं और उन्हीं की संतानों में हैं रावण कुंभकर्ण और विभीषण हा ठीक है या तन अवध हो या फिर तन बने लंका बोलो क्या बनाना लंका सोने की है अवध भाव का है बोलो भाव प्रधान सोने चांदी का बोलो क्या बनना यहां भाव बिखरते हैं यहां मन जुड़ते हैं यहां मन सजते हैं मन अवध होते हैं राम का भाव रहता है सब में प्यार बसता है ये अवध भाव है और एक लंका भाव हाँ? और ये मत भूलो कि ये भाव दोनों ही हम में बसते हैं चाहे कोई योगी सन्यासी मठाधीश हो चाहे कोई भी जिसका लंका भाव प्रधान है वो चाहता है कि सोना चांदी बरसता रहे और जो बरस गया है वो ब्याज में भी चलता रहे जरा मठों पे मठ बनते चले जाएं लंका भाव जिए हम सब जगह और जहां अवध भाव है सबकी पैर की धूल मिल जाए सबका प्यार मिल जाए सीए में ये अवध भाव है रावण भी जब जानकी जी का अपहरण करने आएगा तो कौन सा रूप भरेगा तो अगर हमारा मठाधीश करता है तो क्या गलत करता है भाई हमने तो मानस में दिखाया ये हाँ करते हैं तू अपनी रेखा मत पार कर जाना रावण उठा ले जाएगा तुम्हें समझना होगा लेकिन जहां राम है वहां रावण तो रहेगा जहां दिन है वहां रात भी होगी जहां रोशनी होगी वहां परछाई भी होगी तो भूलना मत अपने अंतर श्रीराम से जुड़े रहना तो भटकेगा नहीं यही तो महालक्ष्मी जानकी जी के रूप में हमें उपदेश कर रहे हैं और हम हैं कि भजन गा के भागते हैं करना नहीं चाहते बेचारी बुद्धि अकाउंट अकाउंट सब कर लेती है लेकिन बाकी कितनी करती है नहीं। उसे ये भी जानना है उसको भी पढ़ना है रागवती इति रावणा कहानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे हमारे ऐसे ही मठाधीश और कथावाचक ऐसा ही थे ऐसा करो जो मैं कहता हूं लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी ऐसे ही करूं ये रावण अवस्था है हमारी रावण शब्द का अर्थ भी है रव माने शोर करना चीखना चिल्लाना पीड़ा देना रावण जो सबका पर पीड़क है जो और पर पीड़क कोई नहीं हो सकता जब तक वह स्वपीड़क ना हो क्योंकि जो दूसरों को पीड़ा दे रहा है वो अपने को बख्श नहीं सकता वो आत्मपीड़क स्वयं भी होता है लिखा है कि किसी को पीड़ा मत दो क्योंकि तो लौट के तुम्हें अपने को देनी हो आज क्या है स्वामी जी कृपा करो हमारा बेटा जो है ना देवता बने अब फिर कहते हैं कि वो भूत की नौकरी पकड़े और सबकी चमड़ी उधे अब बेचारे नहीं जानते पिताजी की क्या मांग रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि जो दूसरों से नोट उतार रहा है अगर प्यार से भी तुम्हारे गाल फैलाएगा तो नाखून तो बहुत बड़े हैं खील तो तुम्हारा गाल भी हो जाएगा क्या किसी के दो सिर देखे तो जब तुम अपनों तो को दूसरों के लिए राक्षस बनाते हो तो वो राक्षस कल तुम्हारे के भी तो लौट के आएगा कभी अपनी मासूमियत मत होना वो तो श्री राम है इस चतुराई रावण को कभी मत बनाना श्री मानस है सबसे भले विमू जी पे जरूरत ज़ग जगे आज हम दूसरों को बेच देश देते हैं तुम ऐसा करना और ऐसे संप्रदाय प्रकट हो गए है ना? जो संभोग से जो अभी हम पढ़ के आए संभोग प्राप्त रिचि उनको पता था ना संभोग से समाधि वाला भी आएगा तो ब्रह्मसूत्र पहले ही लिख गए बोलो चले लगे ईश्वर ने दिया ये लगता है मैंने ऐसा क्या? हां मैंने कहा बेटी को भी बाहर भेजी पहले क्या कहा आपने मैंने कहा क्यों तू संभोग से समाधि लगाए ठीक है, है अब बेटी लगाए तो तब फिर भगवान रजनी याद हैं? आएंगे लेकिन जो तुमको सस्ते रास्ते बताए जो तुम्हारे मन की मैल को अमृत बनाए जो तुम्हें हर पाप की छूट दे वो धर्म सबसे अच्छा लगता भीड़ वही लग जाती है यार। मैं पूछता हूं जो छूट अपने लिए तुम मांग रहे हो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं मांगते? न मान जाऊंगा कि तुम सही रास्ते पढ़ो एक मेजर साहब से मिले तो भी वही मेरे को प्रेसिडेंट का गार्ड में था या कर्नल था वो कहने लगी देर इज नो लव विदउट हमको लगा कि पागल हो गया ये तो वहां छोटे छोटे उसके पास खेल रहे थे मैंने बड़े सुंदर हैं ये पिल्ले बोले हाँ मैंने कहा तो, क्या ये तुमको प्यार करते हैं बोले यस यस ये मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं तुम भी करते हो बोले हां तो मैंने कहा और अभी तुमने कहा कि देर इज नो लव विदाउट सेक्स वट डू यू मीन नाउ अब क्या कहते हो पागल हो जाते हैं लोग वो आसक्ति को प्यार बताते हैं यार तो परमेश्वर है प्यार में समर्पण है प्यार में पानी की नहीं न्यौछावर होने का भाव है आसक्ति में भी श्यादता है और लिपटने की चाहत है किसी को मुठ्ठी में करने की बात है वो प्यार नहीं आसक्ति है प्यार तो परमेश्वर है जो परम पवित्र रहे, जो न्यौछावर का भाव है आत्मा तुमसे प्यार करता है तुमनेछावर तो होकर तुम्हें सांसें और धड़कने देता है बदले में कोई इच्छा करता है क्या अरे प्यार शब्द का अपमान मत करो प्यार तो प्रभु है प्यार तो भगवान है तुम विषांतता और आसक्ति को प्यार बताते हैं यही चेज है तो रावण जो दूसरों को उपदेश तो बहुत देता है लेकिन खुद नहीं चलता ऐसी मनोवृत्ति क्या है यही रावण है और तुम सब सबने बैठे अभी कोई बात करे तो बढ़िया चौपाई गा के सुना दोगे और मैं पूछू तू कभी चला इस पे? तुम घुमा के चल दोगे और दूसरी अवस्था है कुंभकर्ण कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने घड़े के, के जैसे कान हैं जिंदगी भर सत्संग करते रहे बचपन में इतने से थे तो भी सत्संग में बैठे थे बड़े हुए बुढ़ाए गए वहीं बैठे हैं सारे सत्संग सुन लिए इसने लेकिन इसकी नींद वासनाओं की न खुली न खुली घड़े के कान न कभी भरे और ये सोया ही रहा विशांतता में और बूढ़ा हो गया ये कुंभकर्ण की अवस्था क्या सब सत्संग सुनते हैं ताली बजाते हैं भजन गाते हैं क्या कभी आदि पाधी भी अपने मन में उतारी तुम्हारी नींद नींदता की खुली मैं और मेरा का भाव टूटा या कि सुबह से शाम तक उन्हीं की चिंता गाते फिरते मेरे पास भी वही खड़ा हुआ खाना ले आया स्वामी जी बेटे का ये प्लाने का वो सुन लेता हूँ क्या करूं भाई अब जंगल में तो वो नहीं जंगल तो मेरा लुट गया शहर फिर आ गया तब तो यही सुनना पड़ेगा मुझको आज तक मेरे जीवों ने कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं थी वो जब भी आए भोले से गीत सुनाए पेड़ों पे आए तोड़ गए सुनाते हुए और उनके साथ बढ़िया नहीं थी मेरे को पशुओं ने कभी कोई समस्याएं नहीं बताई अगर किसी पास आसक्त जगत है तो वो जो अपने को बड़ा समझदार बताता है वो कुंडलियां लिए मेरे पास चला आता किसी ने कुंडली ना बचवाई आशक्ति महासक्ति नींद है कि खुल के नहीं देती उसको तुम कहते हो कि स्वाभाविक नॉर्मल लेवल ऑफ लिविंग है। और एक उसकी मुस्कुराहट में उसकी सौंदर्य में उसकी मादकता में जीना एक घटिया स्तर है हां वो तीसरा भाव भी है इसमें और वो है विभीषण विगत हो गया भीषणताओं से जो जिसने संसार छोड़कर गोविंद बसा लिए जो श्री राम की भक्ति में लंका में भी स्थित हो गया वो विजय है जो रावण के साथ रहता हुआ भी रावण को बाहर रखता है भीतर उसके नारायण रहते हैं महाविष्णु का भाग्य है वो राम का भाग्य एक अवस्था वो भी और ये तीनों अहम में रहती हैं ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति रावण ही रावण हो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुंभकर्ण ही कंभकर्ण 24 घंटे बना रहे कहीं ना कहीं एक तरफ एक क्षण प्रभु भक्ति का विभीषण भाव भी हम में आता है ये सच है कि हम लंका जीते हैं, मेरा घर मेरे बच्चे मेरा हिस्सा मेरा नाता फलाना फलाना मेरे बेटे और सच क्या है कि अंधे धृतराज को ये भी याद है रहता है कि मैंने एक पोष भी नहीं बनाया भीतर से भी वही बनाता है बच्चे भी वही बनाता है पालता भी वही है मातृत्व से भी वही वरद करता है हाँ भोजन भी वही लाता है और फिर उस बच्चे में आत्मा होकर वही बैठा है घाँस उ ढर कर देता है लेकिन फिर भी मेरे को देखो कि मैं लंका छोड़ ही नहीं पाता मेरी चौधराहट मैं मैंने किया है ना अरे पगले उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो तीन क्या किया है रावण ने सिद्धियां पाने के लिए भारी तप किए और दस बार सर के ब्रह्मा जी पे चढ़ाए और दस सिर वाला दशानंद बन गया हो सिद्धियां भटकाती हैं अब रावण दस सिरों के रहते दस दिशाएं ऐसे नहीं भटकेगा और ये दस दिशा भटकने की मनोवृत्ति ही तो मुझे दशानंद रावण दस सिर वाला बना देती है और आज तो दस को दस से गुणा करके हम सौ सिरे हो रहे हैं हजार सिरे हो रहे हैं मन है कि एकाग्रता में आता नहीं दस सिर वाला हो गया जुड़ के देता है ये परिचय दिया है कथा सूत्रों में पात्रों का परिचय देंगे जो गुरुकुल में देते हैं का तो कथा का विस्तार तो हमारे उन्हीं कथा वाचक करेंगे खूब रस के साथ कथा सुनाएंगे आप कथा सुनते रहें वो आपका खीसा देखते रहेंगे जरा और रस लगाओ के चढ़ावा तगड़ा आ जाए वो उनकी आपकी बात है उसे हमें कुछ लेना छूप नखा खर दूखण के मारे जाने पर लंका में आती है और रोटी चिल्लाती ही अपने भाई रावण के सन्मुख जाती है और उससे कहती है कि लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे हैं और साथ ही उसे लोभ देती है उनके साथ जनक नंदनी जानकी भी है जो बहुत सुंदर है और रावण रावण चतुर है सियाना है उसमें वो भोला मासूमियत नहीं है तो वो कपट जाल बुनने लगता है वो कहती है कि भैया तुम जानकी जी का अपहरण करके ले आओ और मुझे भेंट में राम और लक्ष्मण दे दो तो रावण उसे सांवना देता है और वो अपने पुष्पक विमान पर बैठकर मारीच के पास आता है मेरी कहानी वक्त मुझे सुनाते रहे और मेरी कुंभकर्ण की नींव कभी ना खुली कभी ना खुली मैं नहीं जागा तो नहीं जागा अपनी चिता की लकड़ियों पर मौत मुझे हमेशा के लिए सुला गई अब तो अंधेरों के भटकाव हैं क्या जागा क्या जागूंगा काश इससे पहले हम सब जाग जाए इस कथा में अपने को खोजें ये वही मारिक है जिसे राम ने बाण से मार के फेंका था भगवान ने कहा था इसे दूर कर दो क्योंकि मृग तृष्णा ही तो मारी है मेरा लोभ मेरी लिछाएं मेरी इच्छाएं वही तो मुझे भटकाती हैं तुम कहते हो कि स्वामी जी फलाना आदमी तुमको ठग ले गया मैंने कहा औरों को क्यों नहीं ठगा बोले और लोग उसकी बात में फंसे ही नहीं मतलब फिर तू क्यों फंसा अपने लोभ में लोभी को लुटना ही होता है लोग त्याग देते मैं देखता कोई तुम्हें कैसे ठग ले गया दूसरों को दोष देते हो अपने मन के पाप नहीं देखते क्यों गए थे पतले मां क्योंकि तुम्हारे लोग थे तुम ईश्वर से हट के कट के जीना चाहते थे उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला तुमने कहा लाओ हम पेड़ हिलाएंगे तो पेड़ हिलाने में पेड़ तो हिला नहीं सरकार खुद हिल गए तुम क्यों फंसे उसके हाथ में वो कैसे ठग ले गया तुम तुमने क्यों अस्वाभाविक तरीके से ज्यादा फायदा उठाना चाह वो फायदा उठा ले गया हर कोई अपने लोम में मरता है और फिर कहता है फलाना ठग ले गया अरे तू ठगाया कैसे ये वो कभी नहीं अपने से कि दोबारा फिर न ठगा जाए पूछते ले कि क्यों खड़ा गया था एक हम नहीं जानना चाहते मारी मृग कृष्णा है मन बुद्धि जानकी का आत्मा श्रीराम से अलगाव कराए कैसे मन दस मुंह वाला ये दशानन रावण है जब इसकी दस दिशाएं हैं तो कहते हैं इसे लोभ में फंसाओ इसको अतृप्तियों और इच्छाओं में ले जाओ तो ये अपने आप हमारे पास आ जाएगी बुद्धि जीव मेरी बंधक में आ जाएगा सोने की लंका में आ जाएगा और तुम सब इसी तरह से सोने की लंका में बैठे अवध नहीं बनना चाहते खाली गाना चाहते कि प्रभु सियाराम जयराम जय जय बोले क्या बोले मेरी लंका में एक घर और बना दे लंका नहीं क्यों अच्छे भगत एक बार अयोध्या गए थे तो वहां ऐसे ही हमने कहा कि मैं एक नई रामायण यहां से लेके जा रहा हूं तो कहने हम भी सुन ले तो हमने कहा पसंद नहीं आएगी तुम लोग तो सभी लोग थे हमारे दिव्य संत थे कहने सुनाते जाओ फिर तो हमने कहा सुनो जब रावण के सब मारे गए लंका में और राम उसको ललकारने लगे और वो बैठा अपनी लंका में बैठा तो रावण को लगा कि इनसे निपटना तो आसान नहीं और है ये मर्यादा पुरुषोत्तम जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा ये भीतर आएंगे नहीं तो रावण ने धनुष बाढ़ फेंक और वहां से लूप हो गया मायावी भी था फिर क्या हुआ मैं बोला फिर अयोध्या में राम का रूप भर के आके बैठ गया लंका तो उसकी रही रही अयोध्या भी ले गया। ये आज की रामायण नहीं। तो सबके मुंह थोड़े से दुखी हो गए तो भाई अब हमने कहा हम सुना तो वे हमने पहले ही कहा था मत सुनो तुम्ही लोगों ने कहा था सुनाएगा हमने कहा जिसका तन अवध नहीं जिसका मन अतृप्तियों के पीछे भाग रहा है मेरे को इतने गहने मिल जाए मेरे को फलाने चीज मिल जाए मेरा ये हो जाए तो वो तन अवध नहीं लंका बना हुआ है सोने की लंका है मेरी बेटी इतने कमा लाए इतने तोड़ना लाए इतने मरोड़ना लाए अरे जो प्रभु करें उचित है मैं अपने आराध्य में मन बताऊं वो बात नहीं सारी भक्ति नरक हो जाती है हाँ तुम्हारी मृग तृष्णा रावण उसके पास जाता है और मारी से कहता है कि तू सोने का हिरण बन मृग तृष्णा बन मेरे ईच और मृग तृष्णाओं में ही तू उम्र सारी चली गई तुम्हारी तुम्हें कभी नहीं दे रा। राम तुम्हारी बीता राम रोम रोम खिलाए तुमको और फिर भी ना तुम पाओ राम क्यों क्योंकि मृग से साए रावण के भटका ही तुमको क्या रामायण मेरी समझ में आ रही गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाता हूं ग्यारह साल के और आज बुढ़ापे तक तुम खाली भजन गाते हो नाटक करते हो और राम की सौगंध नहीं बनते श्री राम को जीवन का संकल्प नहीं बनाते राम बन तुम जीना नहीं चाहते ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी उदाहरण पहले भी देता रहा कि गांव का लड़का जब किसी फिल्मी हीरो पे रीझ जाता है फिदा हो जाता है आसक्त हो जाता है उसका भक्त बन जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी डुप्लीकेसी हीरो के उस लड़के में आ जाती कपड़े भी वैसे ही सिलवा लेता है बाल कट भी उसका बदल जाता है चाल भी बदल जाती है और डायलॉग भी वो वैसे ही बोलने लगता है एक गवार लड़का गांव का और उम्र भर सिंह कहते हो कि तुम